वेताल 25वीं कहानी उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा रहता था उसके यहां हरिदास नाम का एक दूत था उसके घर महादेवी नाम की एक बड़ी सुंदर कन्या थी जब वो विवाह योग्य हुई तो हरिदास को बहुत चिंता होने लगी इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेजा कई दिन चलकर हरिदास वहां पहुंचा राजा ने उसे बड़ी अच्छी तरह से देखा। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया और बोला, तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें सब गुण होंगे। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहाँ चाहो घड़ी भर में पहुँच जाओगे। हरिदास � देव योग से उससे पहले हरिदास का लड़का अपनी बहन को किसी दूसरे को और स्त्री अपनी लड़की को किसी तीसरे को देने का वादा कर चुकी थी। इस तरह तीन वर इकट्ठे हो गए। हरिदास सोचने लगा कि कन्या एक है, वो तीन है, क्या करें? इसी बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्यचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वरों में एक तो उसने बता दिया कि एक राक्षस लड़की को उड़ा कर ले गया है और वो विंध्यचल पहाड़ पर है। दूसरे ने कहा मेरे रथ पर बैठकर चलो जरा सी देर में वहां पहुँच जाएंगे। तीसरा बोला मैं शब्द वेधी तीर चलाना जानता हूँ राक्षस को मार गिराऊँगा। वे सब रथ पर चढ़कर विंध्यचल पहुँचे और बताओ वो लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए राजा ने कहा जिसने राक्षस को मारा उसको मिलनी चाहिए क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई बाकी दो ने तो मदद की राजा का इतना कहना था कि वेताल फिर पेड़ पर झूलटका और राजा फिर उसे लेकर आया तो रास्ते में वेताल ने छठी कहानी सुनाई